कल हम लोग देख रहे थे ब्रह्मा शब्द कैसे सिद्ध होगा सूत्र देखें क्या सूत्र नो उदात मत अनाच में न उदात नु, उपदेशे धातु अगर उपदेश अवस्था में उदात होगा और मानत होगा तो उसका अतोपदाय वृद्धि नहीं होगी उपदेश अवस्था में मानत है कैसे जानते हैं हम लोग आजकल उपदेश अवस्था में उदात है तो धातु क्या होगा उसका लक्षण क्या होगा सेट हो तो सेट धातु है और मानत है तब उसका अतोपदाय वृद्धि नहीं होगा इत्यादि भोजन से इसलिए भ्रम क्रम यह सब सेठ धातु है तो इनको अतोपदाय वृद्धि नहीं अच्छा हाँ, हम लोग देख रहे अच्छा सामवेद तलवकार साखिया के अनुपनिषद इसमें हम लोग वाक्यवास देख रहे थे 105 सौ में पृष्ठा में सिद्धांतिक इंद्रिय बुद्धि विषय वेदना संतान ये सब अहंकार के संबंध से होता है अज्ञान इसका कारण होता है और अनित्य विज्ञान जो चैतन्य है चिद्रूप ब्रह्म वो निमित्त होता है आत्म याथ्यात्म विज्ञान से ये अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से ये संतान का निवृत्ति हो जाती है तो द हो गया तो आत्मनो मोक्ष संज्ञा भी पर तभी यहाँ सिद्धांति कह दिया कि आत्मनो मोक्ष संज्ञा और आत्मनो बंध संज्ञा ते आत्मा तो नित्य मुक्त है उसमें ये बद्ध मुक्त ये बुद्धि कैसे होती है आप कैसे कहते हैं इसके लिए कारण पूर्व पक्षी प्रश्न करता है आत्मा नस्मात उच्यते विशिष्ट से बंध मोक्ष न तो बंधु मोक्ष तो जीव का होता है जीव विशिष्ट होता है चैतन्य विशिष्ट आप अभी शुद्ध आत्मा में कैसे कह दिए बंधमोक्ष मोक्ष ये पूर्वपोक्ष का शंका है ताह तो सिद्धांतिक उत्तर देता है भाष्य में स्वरूप स्वरूपेक्ष बंध बंधमोक्ष ये दोनों उभय स्वरूप अपेक्षा से विशिष्ट में जो मुख्य अंश होगा उसी के आधार पर बात कह दिया जाएगा किंतु वहां तो संभव नहीं है कहीं वो में रहेगा बंध विशेषण अंश में रहेगा किन्तु जो विशेष अंश है चैतन्य वो मुख्य है इसलिए कह दिया गया कि स्वरूप अपेक्षा स्वरूप अपेक्षित स्वरूप हो गया चित्र तो स्वरूप अपेक्षा से क्योंकि वास्तविक जीव का वास्तव स्वरूप हो गया चैतन्य ही हो गया तो चैतन्य जब स्वरूप अर्थात जाना नहीं जाता कहा जाएगा कि वो बद्ध हो गया और अभी उसका यह निश्चय हो गया कि हम तो चित्र है तब वो मुक्त हुआ तो इसलिए कह गया कि स्वरूप अपेक्षित्वात ठीक में इसको स्पष्ट करते हैं मोक्षेअ असंभवात्वृत्ति प्रसंगा सा अगर कहा जाएगा कि विशिष्ट का बंध और विशिष्ट का मोक्ष बंध अवस्था में तो ठीक है विशिष्ट हो सकता है कि मोक्ष अवस्था में विशिष्ट रहेगा उपाधि विशिष्ट होकर रहेगा नहीं रहेगा तो सिद्धांत कहते हैं विशिष्ट से मोक्ष अन्वय असंभव इसलिए बंध मोक्ष विशिष्टता नहीं हो पाएगा तो मोक्ष अवस्था में रहेगा नहीं अगर मोक्ष अवस्था में विशिष्टत्व रहेगा अर्थात मोक्ष अवस्था में उपाधि रहेगा उपाधि अगर रहेगा तो फिर उसको मुक्त कहा जाएगा तो कहते हैं संसार अनिवृत्ति अविवृत्ति अनिवृत्ति प्रसंग अगर मोक्ष अवस्था में भी उपाधि रहेगा तब तो संसार की निवृत्ति नहीं होगी और कहेंगे नहीं नहीं बंध अवस्था में विशिष्ट रहेगा और मोक्ष अवस्था में शुद्ध हो जाएगा ऐसा करने से अन्य से बंध बंधे अन्य से स्वेच मोक्ष बद्ध अन्य है और मुक्त अन्य होगा तो जो बद्ध है साधन कौन करेगा जो बद्ध है ना जो मुक्त है बद्ध है तो अभी वो जानता है कि हमको तो मुक्ति नहीं होगी मुक्त तो कोई दूसरा होगा तो फिर वह साधन क्यों करेगा अन्य स्वेच बंध है अन्य स्वेच मोक्षे साधन बैर्ख्यात तो जो बद्ध है वो साधन नहीं करेगा जानता है कि जो मुक्त होगा वह तो दूसरा है तो फिर क्या समाधान है कहते हैं उपाधि वैशिष्ट द्वारे न स्वरूप उपाधि प्रतिबिंब कल्पस्थ उपाधि वैशिष्ट द्वारे नशिष्ट अच्छा वैशिष्ट शब्द का क्या अर्थ होता है संबंध तो उपाधि वैशिष्ट्य अर्थात तो उपाधि संबंध द्वारे न क्यूंकि पहले विशेष्य था अभी उसमें विशेषण मिल गया कहते थे विशिष्ट हो गया विशिष्ट हुआ तो विशिष्ट धर्म हो जाएगा वैशिष्ट विशेषण में क्या आया कहते विशेषण आ गया कहते हैं भूतल में क्या है घट है ना भूतल में घट का संयोग है भूतल में घट है नया और ऊंचा नया पूछेगा भूतल में घट का संयोग है नयोग का समवाय है तो इसी प्रकार की शास्त्र धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो कहते हैं वैशिष्ट वैशिष्ट होता संबंध उपाधि का संबंध यहाँ जो उपाधि का संबंध उपाधि होगी बुद्धि बुद्धि का संबंध चैतन्य के साथ तो संयोग हो जाएगा समबय हो जाएगा इसको क्या कहते हैं तादात्म्य किन्तु वास्तव तादात्म्य आध्यासिक उपाधि इसका वैशिष्ट वैशिष्ट अर्थात आध्यासिकात्म्य तद द्वारा स्वरूप से स्वरूप कैसा है कहते हैं उपाधि प्रतिबिंब कल्पस्या उपाधो प्रतिबिंब कल्पस्ार नंबर टिप्पणी उपाधि प्रतिबिंब कल्प उपाधि संबंधात प्रतिबिंबताम इव आप बिंब तो उपाधि का संबंध से प्रतिबिंब जैसा बना हुआ है ये प्रतिबिंबवाद जो वेदांत का मुख्य होता है आवासवादों में तो प्रतिबिंब जैसा बना नहीं वहां तो प्रतिबिंब बना ही हुआ है किन्तु जब प्रतिबिंब वादक कहेंगे उसमें प्रतिबिंब बना ही नहीं है प्रतिबिंब हुआ जैसे लगता है कहेंगे कहते मत उपाधि संबंधात प्रतिबिंबताम इव आपनस्य कुछ प्रतिबिंब हुआ ही नहीं प्रतिबिंब को जीव कहते हैं वेदांत का मुख्य मत में जीव बन गया जैसे लगता है वास्तव में कोई जीव नहीं होता है इसलिए प्रतिबिंब वादों में कहते हैं बिंबो में उपाधि का संबंध कल्पना करना आभाष वादों में कहेंगे उपाधि में बिंब सम्बंध कल्पना करना दोनों अलग, अलग अलग हुआ उपाधि में बिंब संबंध आप उपाधि को महत्व देते हैं उसमें बिंब का संबंध हुआ दिखेगा तो फिर उपाधि में ही दिखेगा दर्पण में ही दिखेगा तो यहाँ प्रतिबिंब का महत्व हो जाता है किंतु जब कहेंगे बिंबो में दर्पणता संबंध उपाधि का संबंध कल्पना करते हैं दृष्टि जाएगा बिंबो के ऊपर अर्थात हम है चेतन हम कोई चिदा नहीं है अर्थात ये मुख्य सामान्य अधिकरण है जिसको कहा जाएगा यहाँ टिप्पणी में वही बात कह दे उपाधि संबंधात प्रतिबिंबता से प्रतिबिंब भाव से स्वरूप कल्पित्वात कल्प प्रतिबिंब भाव प्रतिबिंब प्रतिबिंबता प्रतिबिंबता जैसे प्राप्त किया प्रतिबिंब वास्तविक हो गया नहीं हो गया इसलिए कहते हैं प्रतिबिंब भाव से स्वरूप प्रतिबिंब भाव जीवत्व जीवत्व स्वरूप में कल्पित होने से कल्पक प्रयोगा कल्पक कहा दिया टीका में उपाधि प्रतिबिंब कल्पस् क्या सूत्र है कल्प ई सद थोड़ा कम है उपाधि प्रतिबिंब कलमोक्ष उपाधि प्रतिबिंब उपाधि में प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंबों वाच्य मिथ्या लक्ष्यूपेण तो बिंबम स्वरूपस्थान मुक्तिरुपये प्रतिबिंब वाच्य विशिष्टे तो मिथ्या होता है मिथ्या अच्छा सात नंबर टीपॉइट मिथ्या विशेषण से मिथ्या समाज कैसे कहेंगे तो अर्थात जो विशेषण मिथ्या है जो विशेषण मिथ्या है उसको मिथ्या कह देंगे कहते जो वस्त्र नील है उसको वस्त्र कह देंगे तो क्या वस्त्र को वस्त्र नहीं कहेंगे क्या घटो कह देंगे बहुप्रीज है जिसका विशेषण मिथ्या है वो विशिष्ट मिथ्या होगा नहीं होगा हो जाएगा तो मिथ्या अर्थात जो विशिष्ट हो गया उसका विशेषणों से तो मिथ्या हो गया इसलिए मिथ्या हो गया। अच्छा आगे में। मिथ्या बाच्य रूपेण मिथ्या लक्ष्य रूपेण तो बिंबम है वो लक्ष्य रूपेण आठ नंबर टिप्पणी विशिष्ट विशेषणाश तत्व है अभी विशेषणाश हो तो गया मिथ्या और जब लक्ष्य हो जाएगा लक्ष्य रूपेण तो सत्य है तो लक्ष्य रूपेण का अर्थ कहते हैं निष्कृष्ट विशेषणाश तत्व ये तो पता चल जाएगा कौन सा समास हुआ है वो भी वहा कैसे कहेंगे आठ नौ टिप्पणी पहले तो पता चलना चाहिए कहा <laughs> विशेषणा लिंग नपुंसा कलिंग तो क्या कहेंगे क्योंकि निष्कृष्ट निकाल लिया गया ये कोई दिग्वाचक का शब्द है क्योंकि निकाल लिया गया कहेंगे तो फिर कौन सा विभक्ति लेंगे तो क्या कहेंगे निष्कृष्ट विशेषणम यशमान जिसे हम विशेषण अंश निकाल दिए तो विशेषण अंश मिथ्या था अभी उस अंश को निकाल दिए तो बाकी जो अंश रह जाएगा वो सत्य होगा नहीं होगा तो विशेष अंश सत्य हुआ निष्कृष्ट विशेषण लक्ष्य रूपे निम्बम एवं बिंब अर्थात जो चिद रूप है वो त्रिकाराबाद सत्य स्वरूप अवस्थान मुक्ति रूप इसलिए जो विशेषणों को हम जब सुसुप्ति से बाहर आते हैं तो पहन लेते हैं और जब फिर सुशुप्ति में जाते हैं वो विशेषण को छोड़ करके दरवाजे के पास चले जाते हैं सुशुप्ति का दरवाजा कमरे का दरवाजा नहीं वो विशेषण को हम डोए रहते हैं जब तक जागर शोक है तो वो विशेषण क्या कहा गया सत्य है मितया है मितया है और वह विशेषणश जब हमसे छूट जाएगा वो विशेषणाश हो गया ये बुद्धि तो ये बुद्धि के साथ हमारा जो आध्यासिक आत्मी जब छूट जाएगा कहते हैं फिर स्वरूपावस्थान मुक्ति रूप पद्य वो फिर मुक्त हो जाएगा तद उत्तम ये शंश्र में ये श्लोक कहे हैं सर्वध्यात्मुनि उपाधि उपाधिजन्य मेह भागा चिबिब केिंब सत्यमशेष उपाधि न साधम देखिए उपाधि न उपाधि क्या हो गया अंतपर्णाधि पूरा टिप्पणी देखिए गुरुत्वपूर्ण श्लोक है सार्धम साधम का जानते हैं सह उपाधि के साथ उपाधिजन्यम औधिक जो उपाधि के चलते जो आएगा उसको कहा जाएगा औपाधिक उपाधि हो गई बुद्धि औपाधि का हो जाएगा सुसुप्ति में मैं करता हूँ भोगता हूँ सुखी हूं दुखी हूं इस प्रकार की अनुभव सुसुप्ति में नहीं है क्यों नहीं है वहाँ उपाधि नहीं है तो जैसे हम जागरण स्वप्न में आ जाएंगे उपाधि आ जाएगा अंतकरण आ जाने से फिर औपाधि चीज आ जाएंगे औपाधि क्या है कहते हैं औपाधिकम कर्तृत्व साथ में जोड़ लेंगे सुख दुख ये सब आ जाएंगे ये सब हो गए औपाधिकम तो उपाधि के साथ उपाधिकम सर्वम मिथ्या अवेहि सर्वम बारह टिप्पणी उपाधि साहित्य न प्रतिबिंबी मिथ्या एव औपाधिकव अविशेष उपाधि मिथ्या हो गया तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये उपाधि होने पर ही प्रतिबिंब बनेगा तो इसलिए जो प्रतिबिंब हुआ ये भी उपाधिजन्य हुआ उपाधि मिथ्या हो जाएगा तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ये तो मिथ्या हुआ और ये जो औपाधिक रूप हुआ प्रतिबिंब ये भी ये भी मिथ्या हो जाएगा कहते हैं सर्व मिथ्या अवै ऐसे जानी ही ऐसे जन प्रतिबिंब भी मिथ्या है अर्थात जो जीव कहते हैं जीव तो ये भी मिथ्या है और भागम मृषा प्रतिबिंब के भागम तेरण प्रथम तरी मिथ्या भूत बिंब अगर ये उपाधि का जो जीव हो गया प्रतिबिंब हो गया ये अगर मिथ्या हुआ तो फिर जब उसका ज्ञान हो जाएगा वो बिंब स्वरूप कैसा हो जाएगा कोई मिथ्या का सत्य बन जाएगा पूर्व पक्ष प्रश्न करता है कथं तरी मिथ्या तस्य प्रतिबिंब से बिंब संपत्ति बिंब रूप हो जाएगा उपाधिराहित्य न उपाधि इति उपाधि जब चला जाएगा चैतन्य प्रतिबिंब बुद्धिया मिथ्या तुक्त तो उसको छोड़कर के प्रतिबिंबस्तु बिंब एव प्रतिबिंब बात दिखाते हैं आवासवाद नहीं है अभी प्रतिबिंबवाद में अर्थात प्रतिबिंब कहने का अर्थ कि बिंबों में केवल उपाधि संबंध हुआ सामने में दर्पण में कुछ नहीं है बिंबों में उपाधि संबंध हुआ है अभी उपाधि मिथ्या हो गया अभी जो मिथ्या है जो सर्प है उसका रज के साथ फिर संबंध होगा नहीं रहेगा अभी उपाधि का संबंध तो हट गया है तो बिंब बिंब के साथ उपाधि संबंध होकर के प्रतिबिंब कह दिया गया था आभासवाद नहीं है आभाषवाद तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है वो नहीं है जो आकाश में सूर्य है कहेंगे उसके साथ ही दर्पण का संबंध हुआ है अभी अभिवेक से अभी यह दर्पण का संबंध हट गया तभी बिंबो जैसा को ऐसा रहेगा बिंबो अपना तो वही बात कह रहे हैं। बुद्धियादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंबे तो चित्त प्रतिबिंब किसको कहते हैं बुद्धियादि से विशिष्ट हुआ विशिष्ट हुआ है, है। बुद्धियादी मिथ्या अर्थात ये जो दर्पण है वही मिथ्या है तन मुक्त दर्पण नहीं हुआ था तो प्रतिबिंब जिसको कहते हैं वो बिंब एवती अलग संबंध से प्रतिबिंब कहा जाता है अभी संबंध नहीं रहा था बिंब एवती सर्व सब सत्य है, है। बुद्धियागेषणश भागा मृषा जो विशेषणंश है जो उपाधिशेटिका में भाग मृषा चित्प्रतिबिबके चिप्रतिबिबक में जो उपाधि अंश हैिथ्या प्रतिबिंब सत्यमशेषमे बिंब पुनः अशेषम सत्यमेव एवं बिंब तो पूर्णतः पंद्रह नंबर टिप्पणी अच्छा बिंबम देखिये पंद्रह नंबर टिप्पणी बिंबम पुनः सत्यम अशेषम एवं बिंबम चिन्मात्र तस् निर्भागत्वी आप कह दिए कि बिंबम अशेषम तो अशेषम अर्थात बिंब में कुछ शेष भी होता है कुछ अशेष भी होता है और जहां कोई शेष कोई अंश नहीं रहेगा उसका अशेष कैसे कहेंगे कुछ अंश मान करके आप अशेष कह रहे हैं तो इसके लिए विचार देते हैं बिंबम तस्य छिन्मात्र उसका तो कोई अवैव नहीं है होने पर भी अशेष तो अशेष फिर कैसे कहते हैं कहते बिंबत्व तो, प्रतिबिंबत्व तो, कल्पनाया जैसे कहेंगे कि पूरा आकाश नीलवर्ण तो पूरा आकाश मतलब बुद्धि में खंड आकाश आता है नहीं तो पूरा आकाश कैसे कहेगा जब सम्पूर्ण कहते हैं बुद्धि में कुछ खंड अंश आ रहे हैं तो यहाँ वो प्रश्न करके उत्तर देते हैं बिंबो प्रतिबिंब कल्पना से उसको भाग शेष अंश ऐसे मान लिया जाता है तथा च बिंबात्मना प्रतिबिंबात्मना चिन्ह मात्र है वो तो बिंब रूप से कहे प्रतिबिंब रूप से प्रतिबिंब रूप कहने का अर्थ है कि है बिंबो उसके साथ उपाधि का संबंध हुआ है प्रतिबिंब दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब नहीं है प्रतिबिंब बाद मत में दर्पण में कुछ है नहीं बिंब ही है उसके साथ दर्पण का संबंध हम कल्पना करते हैं इसलिए बिंब प्रतिबिंब ये सब चैतन्य ही है सत्य है न अत्र विशिष्ट विशिष्ट मिथ्या, भाग, मिथ्या, मिथ्या अंश है नहीं तो अत्र विशिष्ट बत विशिष्ट में जैसा एक मिथ्या अंश रह जाता विशेषण अंश इसमें नहीं आगे अच्छा ये मंत्र पूरा हो गया चतुर्दश मंत्र पूरा हुआ टीका में पूरा हुआ आगे भाष्य में पूरा पृष्ठ में ब्रह्म हे मंत्र है ब्रह्म देवेज्ञे तो इस प्रकार के वो मंत्र है तो ये तो का है कथा है तो इसमें इस बहुत अधिक नहीं जाएंगे हिहार ये कहते हैं हा ऐसा हुआ था क्या हुआ था कहते पूरा किल देवासुर्रामे जगत स्थिति परिपिपाल आत्मा अनुशासना अनुवर्ति देवेभ्यो अर्थिभ्यो अर्थाय विजिज्ञ असुरां ब्राह्मण इच्छा निमित्तो विजये देवानं बहुव इत्य पूरा किल पहले हुआ था संग्राम उसमें जगत का स्थिति परिपिपाल जगत का स्थिति का परिपालन करने का इच्छा से आत्मा अनुशासन अनुवर्ति चतुर्थी है आत्मा अनुशासन आत्मा अनुशासन हाँ, आत्मा अनुशासन अनुवर्ति देभ्यो अर्थात आत्मा अर्थात यहाँ ईश्वर ईश्वर अनुशासन अनुवर्तित हो क्योंकि ब्रह्म ही आकर के देवताओं के लिए जीत रहे हैं तो आप न अर्थात ब्रह्म का जो अनुशासन है अनुशासन को जो लोग अनुवर्तन करते हैं तो मानने वाले निर्देश पालन करने वाले कौन है देवता इसलिए जब हम महापुरुषों का निर्देश पालन करते हैं गुरु का निर्देश पालन करते हैं तब हम किस कोठि में आएंगे देवता कोठी में आएंगे और नहीं पालन करेंगे तो जाएंगे इसलिए नचिकेता को जो पिता कह दी अब तो जाओ युवराज जी के पास वो क्या सोचता है बहुनाम एम प्रथम बहुनाम एम बहुनाम एम इ मध्यम किंशित इस प्रकार के मंत्र हैं नचिकेता सोचते हैं कि सभी शिष्यों के बीच में हम हमेशा प्रथमा प्रथमावृत्ति में रहता हूँ कभी कभी मध्यमावृत्ति में आ जाता हूँ आगे और वो चिंता नहीं करता अर्थात मैं अधवावृत्ति में जाता हूँ ये कभी उसका बुद्धि में नहीं आता है तो प्रथमावृत्ति वहाँ भाषाकार शायद ये बात करें प्रथमावृत्ति वो है कि गुरु नहीं बोलने पर भी गुरु का आवश्यकता को अनुभव करके जो कार्य कर जाता है ये लोग बहुत शुद्ध होते हैं अर्थात उनका विचार में क्या आया इनको वो प्रतिभांग होता है ये बहुत उच्च कोटि के होते हैं ये लोग प्रथम कोटि के होते हैं और द्वितीय कोटि कहा जाएगा तो जो किंतु परंतु ये सब लगाना नहीं है ये मध्यम कोटि होते हैं कहा गया तो कर देगा जैसे कहा गया ऐसे कर देगा त्वित वाला कहने पर भी पुनः पुनः स्मारणी ठीक है करेंगे करेंगे ये होंगे अधोम में इसलिए उनको ध्यान रखना है जो आवश्यक है समझ करके कर जाना कभी मना करते हैं ना ऐसा नहीं करना ठीक है नहीं करेंगे अर्थात कहा जाने तक अपेक्षा करना ये मध्यम तो ठीक है कहीं आवश्यक होता है तो कहा जाने तक अपेक्षा करेंगे जैसे कहा कर जा जाएगा फिर और किन्तु परंतु नहीं है फिर तो ये कर देना है तो ये कहते हैं अनुशासन अनुवर्ति भ्यो देवे भ्य अनुशासन पालन करते हैं तो देवता क्योंकि सारे अनुशासन सात्विकता बढ़ाने के लिए होता है कोई अनुशासन किसी को पीड़ा देने के लिए किसी को अत्याचार करने के लिए नहीं होता है जब हम मानते हैं तो धीरे धीरे असुर के द्वारा परास्त हो जाते हैं तो उनको आवश्यकता है कि अपना देवत्व तो बचे रहे अर्थात सात्विक तो बचे रहे जब साधक होता है रजोगुण तमोग जब आक्रांत तो हो जाता है चाहता है नहीं चाहता है कि हम इसे बचे चाहता है अब नहीं चाहता है मैं उसे बचे तो उस देवता नहीं है तो साधक नहीं है नहीं तो हर साधक चाहता है कि मैं में अभिभूत हो जाऊं और रु न आए, हर साधक चाहता है तो इसलिए कह गया पृथ्वी देवता चाहते हैं हमारा सात्विकता ना न हो तो ऐसे देवताओं के लिए और अर्थालय देवताओं के लिए विजिज्ञ जय के सूत्र चाहेगा सन लिटो जे है अभ्यास के पर में कुत् हो जाएगा पर मैं सन अथवा लिट रहने पर विजिज्ञ विजिज्ञ का अर्थ कहते और जाए जाए और तो जय शीत जय की सूत्र से हो जाएगा शिची वृद्धि है पर अजय सीत अर्थात जय किए किन को जय को कहते इच्छा असुरान विजयो देवाना बहुव इत्य तो ब्रह्मा देवताओं को जिता दिए तो ब्रह्मा जिता दिए अर्थात तो क्या ब्रह्मा स्वयं अस्त्रलेख के युद्ध किए कहते हैं इच्छा निमित्त तो उनका जैसे इच्छा होगी किसी प्रकार की पूरा सब आगे कार्य घटेगा विजयो देवाना बहुव अबुआ विजये देवा ब्रह्मा का निमित्त से विजय हुआ देवताओं का तो देवता लोग महिमा को प्राप्त किए अच्छा। देवता लोग ब्रह्मा के लिए महिमा को प्राप्त किए उससे क्या हुआ यज्ञादि लोक स्थिति अपहारी असुरेश पराजितेश देवा वृद्धिं पूजा वा प्राप्तवंत यज्ञादि लोक स्थिति का नाश करने वाले जो असुर है लोकस्थिति लोकस्थिति शास्त्रीय कर्म करने से लोकस्थिति होगा शास्त्रीय कर्म कैसे करेंगे? करेंगे देवता देवतावृत्ति अधिक होने से शास्त्रीय कर्म करेगा जब देवता देवतावृत्ति घट जाएगा असुरी वृत्ति अधिक हो जाएगा तो शास्त्रीय कर्म नहीं करेगा इसलिए यज्ञ आदि ये सब लोकस्थिति का कारण होते हैं इनका अपहार नाश करने वाले होते हैं असुर वो असुरेशु पराजितेश सती असुर पराजित होने पर देवा वृद्धि पूजा प्राप्त अंत और धातु इसलिए देवता लोग पूजा को प्राप्त किए अथवा वृद्धि को प्राप्त किए अभिभव हो गए थे असुर के द्वारा अभी फिर अपना वृद्धि को प्राप्त कर लिए चतुर्दश मंत्र देख लेंगे दो चार मंत्र बयासी पृष्ठा में मंत्र है ब्रह्म देवेब्योजि तस् ब्रह्मण विजय देवा अमीयंत ये विचार तो हो गया तंत तो अस्मक अयम विजयो देवता लोग विचार किए बैठ करके अस्माकम एव अयम विजय ये विजय तो हम लोगों का हम लोग का अर्थात हमको प्राप्त हुआ ये नहीं हम इसका निमित्त हैं अगर देवता लोग ऐसे सोचते हैं विजय तो हमको प्राप्त हुआ किंतु ब्रह्मों का कृपा से हमको प्राप्त हुआ तो भी ठीक था तो ये लोग क्या सोचे अस्माकम अर्थात तो हम लोग ही निमित्त है विजय अस्माकम एव अयम महिमा ये महिमा तो हमारा ही है इस प्रकार की सोचने लगे ये आश्रय है कभी हम लोग को कुछ अगर कहीं मिल गया किसका कृपा में ये बुद्धि रखना है ये तो उनकी कृपा से मिला जहाँ हम अपना से हम ऐसा कर लिया बोलेगा उस असरी बुद्धि कहते हैं अस्माकम एव अयम विजयो अस्माकम एव अयम महिमा अर्थात हम ही विजय का महिमा का, का, का निमित्त है ऐसा वो लोग लगे आगे देखिए चौरासी पृष्ठ में आगे मंत्र है तद है ऐसा विज्ञो ऐसा ऐसा अर्थात देवान तद तद अर्थात उनका जो चिंतन ईक्षण मिथ्याण विज्ञो ब्रह्म ब्रह्म देवताओं का इस प्रकार के विचार को जान लिए जानकर के क्या किए तेब्यो प्रादुर्भू वो उनको शिक्षा देने के लिए उनके सामने में उपस्थित हो गए तब न भेजाना यक्ष में वो देवताओं को पता नहीं चला ये सामने में जो यक्ष तो रूपो।, रूपो ये कौन है नहीं जान पाए नहीं जान पाए तो अपने दूतों को पहले भेजते हैं ते आगे छियासी पृष्ठ है हाँ ये जो भाषे में ना हाँ क्योंकि यहाँ तो आगे देखेंगे जहाँ भाष्य है ये भाष्य भी अर्थात तो ऊपर मंत्र में फिर जाना है बड़े मारे जो मंत्र को भी ऊपर में ले अच्छा तो तो ये, तो, से तो, अच्छा, तो, से अच्छा। तो ये लिया चतुर्दश मंत्र में ही है अच्छा तक द्वितीय मंत्र में लिए है अच्छा बड़े मतलब पुराना में था उपर में था हाँ क्योंकि क्या ना भाष्य में आगे में गया है तो मंत्र और भाष्य समान नहीं होता तो यह किसी एक रास्ते में चलना पड़ेगा बड़े महारे मंत्र को तो लिए हैं ऊपर में कितु तो भाष्य को रखें नीचे में जो आगे है एक सौ में जहाँ भाष्य चलते हैं वो देख करके तो ठीक है शायद हम लोग कुछ देखे थे इसको देख करके फिर क्षतिम किए थे अर्थात भाष्य जहां है मंत्र उधे ही रखना है अगर दोनों को ऊपर रखना है तो तेरह में नहीं तो दोनों को चौदह में रखना है ठीक है अभी ये लोग अपना दूता पहले अग्नि को भेजें अग्नि में अभ्रुवन देवता लोग अग्नि को गए छियासी पृष्ठा में मंत्र है जात व्यत अग्नि को संबोधन करते हैं जातम जातम व्यक्ति जो जन्म होता है सबको अग्नि जानेगा क्योंकि जो जन्म होगा वो फिर आगे भोजन करेगा, हाँ करेगा तो तो किम, किम यक्ष को जानिए वो कहा तथ्य थी ऐसा करके तद अभ्य द्रवत उसने फिर द्रुत गति में गया तम अभ्य तम द्रुत गति में अग्नि गया ब्रह्म के पास उस अग्नि को ब्रह्म ने कहा ओ तुम कौन हो वो कहा अग्निर्वा अहम अश्मी इति अब्रवीत जात वेदा वाहम अस्मी मैं अग्नि हूँ मेरा दूसरा नाम है ऐसा कहा आगे अठासी में ब्रह्म पूछते हैं अभी अग्नि को तस्मी स्तो किम वीरियम आप अग्नि में भाई क्या सामर्थ्य है अग्नि कहते हैं अभी इदम सर्वम दहयम यदिदिव्याम ये पृथ्वी में जो कुछ है मैं सब कुछ दहन कर सकता हूँ अग्नि ऐसा कह दिया तो फिर ब्रह्म तस्में तृणम निदध एतदी ब्रह्म अग्नि के सामने तीर्ण रख दिया कह दिया कि इसको दहन करो तद उप्रेय सर्वज सर्वज गति अभी अग्नि ने पूरा गति के साथ वो के प्रति गया दधुम उस तीर्ण को जला नहीं पाया स तथ एव नि बुते उस यक्ष से वो फिर वापस आ गया न एत अशकम विज्ञातु यदत यक्षम आ करके कह दिया ये यक्ष को हम जान नहीं पाया बाकी पूरा घटना बताया नहीं ऐसा हुआ ऐसा हुआ उतना नहीं कहा खाली कह दिया हम तो जान नहीं पाया आगे अथवायु मन फिर वायु को कहे वायुओं तो संबोधन करते हैं एतत जानी यक्षमिति मथे वायु को भी कहा गया जाकर के जानो ये यक्ष कौन है वायु भी कहता है ठीक है जाता हूँ वो भी ऐसे तद अभ्य तम अभ्य कोशी थी वायु अभ्रभ मातऋषा अहमअस्मृति वायु भी तीव्र वैग में गया यक्ष के प्रति और यक्ष ने कह दिया वायु को भयपूर्ण हो आप कहा मैं पूछा आपका क्या? आपने क्या सामर्थ्य है वायु कहता है में जो कुछ है सबको मैं ग्रहण कर ले सकता हूँ उड़ा ले सकता हूँ फिर तस्मे तीर्ण निद ने वायु के सामने तीर्ण रख दिया एत आदत्सो इसको आप उड़ा लो ग्रहण कर लो तद उप्रया सर्वज पूरा अपने सामर्थ्य के साथ प्रवाहित हुआ तुम त्री से हटा नहीं पाया सततृते न एत अशकम विज्ञात यक्ष आ गया यक्ष से देवताओं के पास आकर के कहा कि हम जान नहीं पाया ये यक्ष कौन है यहाँ तक हुआ भाष्य यहाँ तक देखेंगे एक सौ सात पृष्ठा में भाष्य इति मिथ्या प्रत्ययत्वाद तो हेयत्व ख्यापनाथ मामनाय ते ऐक्षत तो मामना ते, तो ते देवा तो इति मिथ्या प्रत्ययवाद वो देवता लोग ने इस प्रकार की चिंतन किए कि अस्माकम एव अयम महिमा अस्माकम एव अयम विजय इस प्रकार की जो वो लोग चिंतन किए ये मिथ्या प्रत्यय ये तो भ्रांति है तो इसलिए हेय है जो मिथ्या ज्ञान है वो त्याज्य है ना उसको पकड़ करके रखना है किसी भी समय में ये अज्ञान अवस्था में तो ऐसा होगा ही जब कुछ कोई कर दिया गंगा जी से चाहे 10 लीटर जल भी ले आया और लाकर करके अगर कहेगा कि मैंने गंगा जी से जल लाया तो ये जल कौन लाया चैतन्य लाए ना शरीर मनुष्य बुद्धि लाए तो कभी भी कर्तव तो का थोड़ा भी बात कहता है तो अज्ञान का लक्षण है अगर बड़ा बड़ा बात और कह देगा तो अधिक तो अधिक अज्ञान हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि हमारा विजय हुआ हमारा ये महिमा हुआ ये कहना ऐसे मिथ्या प्रत्येक है मिथ्या प्रत्यय के हेय हे त्याज्ये ये ख्यापनाथ आमनाय आगे का जो ये कथा रहा है ये बताने ठीका में त ईक्षते देवानाक्षण से मिथ्या प्रत्ययवान्थ्याम से हेयत ख्यानाथों ब्रमण प्रादुर्भाव योजना देव विचार किए कि अस्माक अय विजय अस्पमे अय महिमा ये देवानाक्षण से चिंतन सेचारिथ्या प्रत्यय आती तो भ्रांति है मिथ्या अभिमान से हेय तो ख्यापनार्थ जो मिथ्या अभिमान है वो तो हेय है उसको तो छोड़ना है इसलिए बुरो आचार्य जो लोग होते हैं वो मिथ्या अभिमान को नाश करते हैं अभिमान जब नाश होगा अच्छा लगेगा न पीड़ा होगी थोड़ा सा पीड़ा तो इसको जो सहन करेगा उसी का ही शुद्धिकरण होगा और जो सहन नहीं करेगा तो वो चलता रहेगा हेय तो ख्यापनार्थ हो ब्रह्म मिथ्या अभिमान छोड़ना तो है ये बताने के लिए ब्रह्म प्रादुर्भूत हो गए सूत्र व्याख्या हुआ संग्रहवाक्य इसका व्याख्यान करते हैं निमित्ते समाज कैसे कहेंगे निमित्त नपुंग सकिंग समान अधिकरण कहना पड़ेगा ये शब्द का जो स्वभाव है वो तो रहेगा ईश्वर निमित्त यश विजय से इस विजय में स्वसाम निमित्त अस्माक अयम विजय अस्माक अयम महिमे आत्मनो आत्मनोजयाद्रेयन सर्व, सर्वात्म आत्मस्थकल्याणस्पम सर्व ईश्वरमेंत्म अबुद्वा पिंडमा सन्िथ्या प्रत्यय चक्र तिंडमात्र विषय मिथ्या प्रत्ययवाद सर्वात्मायातावोधन हातव्यताख्यापनाथस्त आख्या सामर्थ्य निमित्त ईश्वर के निमित्त से विजय हुआ कि देवता लोग सोचे शो सामर्थ्य निमित्त ये तो हमारा सामर्थ्य से हुआ अस्माकम एवं ये तो हमारा विजय है अस्माकम अयम महिमा ये महिमा तो ये हमारा ही है जयादिश्रेयो निमित्त जयादि आत्मन आत्मनोता देवाना अपना जयादिश्रेयो निमित्त टीका में दिए हैं जयादि श्रेष्ठत्वे निमित्तम भाषे में दया जयादि श्रेयो निमित्तम अर्थात जयादि ही निमित्त हुआ किसमें श्रेय में श्रेय श्रेष्ठ तो देवतालो श्रेष्ठ क्यों हो गए क्योंकि उनका जय हुआ तो श्रेष्ठत्व में निमित्त क्या हो गया जय इसलिए कहते हैं जयादि श्रेष्ठत्वे निमित्त अलग अलग पद शब्द हैं तो श्रेष्ठत्व जयादि निमित्तम देवतालो श्रेष्ठ क्यों हो गए उसके निमित्त हो गया उनका जय हो मन्यमाना इतिशेष तो ये हम श्रेष्ठ है क्यों हम लोग जीत गए इसी प्रकार की मानते हैं में, आत्मनो का निमित्त कौन है सर्वात्म सर्वात्मा है, है वही वास्तविक जयादिश्रेय का निमित्त और वो कहा है कहते हैं कि अंतर्यामी रूपेण आत्मस्तम सभी के हृदय में विद्यमान है और वो सर्व कल्याणास्पदम सारे कल्याण का आश्रय वही है इसलिए कल्याणतम कहते ईश्वरम एवं वो ईश्वर को आत्मत्व अबुद्वा तो अर्थात हम ही वही ईश्वर रूप है तो इस प्रकार के अभेद ज्ञान नहीं होने से अपने आप को परिचिन्न मानते हैं पिंड मात्रा अभिमाना, जो अपने आप को परिचिन्न मानेगा वो शरीर के साथ आदत करे में करेगा इसलिए मैं देव यज्ञ दत्ता इस प्रकार की बुद्धि होगी अभिमान सन्तो मिथ्या प्रत्यय चक्रु जो मिथ्या प्रत्यय चक्रु चक्रु काकर्ता कौन हो जाएंगे देवाह जो कि तस् पिंड मात्र विषयत्व तस्या मिथ्या प्रत्यय उनका जो मिथ्या प्रत्यय देवताओं का हुआ अर्थात हमलो जीत गए अगर हमलोह के साथ अर्थात हमारे अंदर में ईश्वर रह कर के ही जीता दिए इस प्रकार की बुद्धि होता तो ठीक था किंतु वो लोग क्या पिंड मात्र अभिमान जब अंतर्यामी ईश्वर है उनका सत्ता को स्वीकार नहीं किया यही हो गया कि मिथ्या अभिमान पिंड मात्र विषयत्व न मिथ्या प्रत्यय पिंड मात्र विषय तो केवल पिंड को था परिचिन भाव लेने से मिथ्या प्रत्ययत्व जो पिंड मात्र को विषय करेगा मैं मतलब अहम कह करके पिंड मात्र को विषय करेगा ये तो मिथ्या ज्ञान है मिथ्या प्रत्येक सर्वात्मा ईश्वर या था अवबोधे न्यापनाथ पिंड में अभिमान करके मिथ्या ज्ञान वाले हो गए पर सर्वात्मा ईश्वर का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करा करके ये मिथ्या ज्ञान का दूरीकरण करना, करना है ये बताने के लिए आगे जो आख्याय आख्यायिका आख्यायिका का, का, का, का <laughs> मिथ्या को दूर करने के लिए यह आख्यायिका अब पुराण इत्यादि देखेंगे जितने आख्यायिका ये क्या कहते हैं कहते हैं ये मिथ्या ज्ञान को हटाने के लिए ये शायद महाभारत में है महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले बेलाल सेन भीम का पुत्र था तो वो आया अर्जुन का घटोत्को से तो मारा गया बेलाल जो की युद्ध होने से पहले भगवान उसका गला काट दिया तो आया भगवान के पास और भगवान उसका सामर्थ्य देकर भी सोचा अगर ये युद्ध करेगा ये तो क्षण भरो में साफ कर देगा सर ये हमारा जो प्लानिंग है वो कैसा चलेगा तो फिर उसको कहे कि आपका समय हो गया आपको छोड़ना पड़ेगा सर और चक्र प्रसरण करके उसका गला काट दिया तो वो किंतु कहा हम तो किंतु युद्ध के लिए आया था पहले न? उसको बोले कि आप देख सकते हैं तो फिर एक स्तंभ का ऊपर में उसका जो सिरको रख दिया है बर्बरी उसका ना हाँ शास्त्र में बर्बरी दिए हैं उसको हाँ तो उसका दूसरा नाम है बेलासन ये भी करते हैं। तो वो फिर रह करके देखने लगा युद्ध पूरा हो गया ये जितने सारे थे देवता कुटी वाले, विमोजन वगैरह सब कहे कि हमने ये किया हमने ये क्या हमने ये किया तो फिर भगवान कहे कि देखे हम लोग तो काम में व्यस्त रहते हैं इसलिए कौन क्या किया तो पता नहीं वो जो वहाँ है खम्भों के ऊपर वो कुछ नहीं किया सब देखा चलो उसको पूछेंगे और तो वो क्या कहा या कोई कुछ नहीं करता था खाली एक चक्र था और सौखा करता था तो ये सब पुराने में क्या दिखा रहे हैं कितने ये दिखा रहे हैं तो कथा कह करके इसको दिखाएंगे तब तो हमको थोड़ा बुद्धि होगी और सीधा कह ये भी कथा है तो ऐसे सिखाया जाता है पुराण में ये सब सिखाया जाता है वो अर्जुन का पुत्र था ना भीम का घटोत्कच का पुत्र था अच्छा आगे भाष्य में तद ब्रह्मा हकीला ऐसा देवानाम अभिप्राय मिथ्याहकार रूपम विज्ञों विज्ञातपथ वो ब्रह्मा देवताओं का इस मिथ्या रूप मिथ्याहकार ज्यातवत। मिथ्या, के ऊपर एक नव टिप्पणी एक नव टिप्पणी करिए देवे अर्था आगे तेभ्यो है ना इसमें तेभ्यो आया है आगे अच्छा तो तेभ्यो को काट दीजिए क्योंकि एक नव टिप्पणी दिया है अनुजिग्री क्या है तद अंतर तेभ्य पठितभ्य अगर में तो फिर निर्गुण निष्क्रिय निराकार है कैसे आविर्भाव हो गए मह, महेश्वर शक्ति माए उपात्य अत्यंत अद्भुत प्रादुर्भूत रूप विशेष महेश्वर शक्ति माया उसका उपातेन गृहते रूप धारण कर लिए अद्भुत अद्भुत रूप में प्रादुर्भूत कचित रूप विशेषण कुछ रूप विशेष ग्रहण करके प्रादुर्भूत तो हो गए परमात्मा परम ब्रह्म निर्गुण निराकार है कि उपासना कार्या ब्रह्मण रूपक चिन्मय से चिन्मय से द्वितीय से निष्कलश्या इस प्रकार के वो है कल्परो का ये हैं। चिन्मय औ औ है चिन्मय से अद्वितीय से निष्कल अशरी ऋण चार परमात्मा चिन्मय है निष्कल है अशरीर है अद्वितीय है होने पर भी उपासना कार्यअर्थम ब्रह्म वूपकना उपासक उपासक अर्थात तो जो ब्रह्म का अर्थात परमात्मा का अनुशासन का अनुवर्ती होगा ये होगी उपासक तो उनका कार्य के लिए निर्गुण निष्क्रिय निराकार अद्वितीय ब्रह्म भी रूप ग्रहण करेगा ऐसा कह जाता है आगे भाषा में तत्किलो तत्किलो उपलोभ माना भी देवा न बेजाना नज्ञातवंत अभी वो यक्ष शरीर मतलब रूप ग्रहण करके प्रादुर्भाव हुआ होने पर भी तत्किल उपलोभ माना सामने में तो दिखता रहा फिर भी देवा न बेजानता नज्ञातवंत देवता लोग जान नहीं पाए क्या नहीं जान पाए किम इधम कि यक्षम पूज्य मित्र सामने में यक्ष अर्थात दिव्य मूर्ति दिखते है ये कौन है ऐसा वो देवता लोग नहीं जान पाए यहाँ तक तो ये आख्याय हुआ तो ये आख्यायिका से हमको क्या सोचना है मतलब तो क्या ज्ञान लेना है कि सोचना है कि जो हो रहा है हम कर रहे हैं ना ये नामेश्वर कर रहे हैं परमेश्वर कर रहे हैं बुद्धि होगा तो हम ज्ञान का समीप समीपे ओम सनो मित्र